बुद्ध जब जन्मे थे सात कदम चले बाद में उनको चार सनातन सत्य दिखाई दिए कि संसार दुख पूर्ण है से बचना चाहिए आदि और फिर जवान हुए शादी हुई पुत्र का जन्म हुआ अर्थी दिखी कोई बीमार दिखा कोई रोगी दिखा आदि दिखे तब वैराग्य हुआ वैराग्य के बाद बुद्ध ने तपस्या की कलमश निवृत्त किए तब करते करते अपने शरीर को सुखा डाला यहाँ तक कि बुद्ध में चलने की भी शक्ति नहीं इतना भूखा मरी कि और इतना शरीर को कसा सत्य को पाने के लिए समझने के लिए और। इतना शरीर क्षीण हो गया था कि उनको वापस लौटने के विचार आ रहे थे बुद्ध को इतने में बुद्ध की नजर पड़ी कोई छोटा सा कीड़ा पेड़ पे चढ़ रहा है फिर गिरता है फिर चढ़ता है कई बार वो गिरा और फिर भी वो चढ़ने का प्रयत्न उसने चालू रखा और नौवीं के दसवीं बार वो चढ़ गया तब बुद्ध को हुआ कि छोटा सा कीड़ा गिर गिरने के बाद भी फिर चढ़ता है तो मैं मनुष्य होकर क्यों न चढ़ू ईश्वर के रास्ते क्यों न कदम आगे बढ़ाऊ बुद्ध फिर लग गए सुजाता नाम की लड़की खीर लेकर आई कुछ समय कुछ दिनों के बाद खीर खाई और तो पुष्टि आई संतुष्टि आई संतुष्टि के साथ साथ पता चला कि ये और मैं अलग हो गया ज्ञान घटना घटी लेकिन बहुत परिश्रम के बाद घटी बहुत वर्षों के बाद घटना घटी तो बुद्ध के वचनों को भी शास्त्र मानते हैं हम क्योंकि घटना घटी और ये घटना तो बस ऐसे ही घटी कि एकदम सुजाता सेवा करती थी और सेवा करते करते सेवक में बल भी आ जाता है बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है तो प्रश्न भी सुहाव ने उठते हैं अब प्रश्न करने की नम्रता भी आ जाती तो एक समय की बात है कोई अर्थी जा रही थी राम बोलो भाई राम बुद्ध उस को देखकर हंसे सुजाता ने पूछा के प्रभु ऐसी ही अर्थी को देखकर तो आप संसार से मुंह मोड़कर ईश्वर के तरफ लगे थे इसी अर्थी को देखकर तो आपको वैराग्य हुआ और आज किसी की अर्थी देखकर आप हंस रहे हैं बुद्ध कहते हैं कि हां ऐसी अर्थी देखकर मुझे वैराग्य हुआ था और अभी भी वैसी के वैसी अर्थी हैं। अब न राग होता है ना वैराग्य होता है अब मेरे को अपनी खबर आती है याद घर में था तब समझता था कि हम मरते हैं मैं मरता हूं हम लोग मरते हैं अब पता चला कि यह मरता है मैं कभी नहीं मरता उस मुझे हसी आ गई बोध को उपलब्ध हो गया सत्य को पाल लिया पता चला कि मैं कभी मरता नहीं यह मरता है कपड़ा उतरता है मैं नहीं उतरता कपड़ा बदलता मैं नहीं बदलता देह बदलता मैं नहीं बदलता जो टॉप के विचारक है उनका कहना है कि जो अपने असलियत की पूजा करता है अपने भीतरे यार को देखने की कोशिश करता वही आस्तिक है बाकी सब नास्तिक है ईश्वर को नहीं मानने वाले तो नास्तिक हैं लेकिन जो मूर्ति पुतले बनाकर पत्थर की प्रतिमाएं बना गड़गड़ाते हैं वो भी उसी के भाई हैं सब सब प्रकृति के पूजक हैं और सब प्रकृति की चीजें हैं धातुओं की मूर्तियां जो है न प्रकृति की हैं। तो ज्ञान मार्ग के विचारक बोलते हैं कि फर्क क्या पड़ता है कोई फिल्म के पर्दों को देखकर खुश होता है तो कोई प्रतिमाओं को देख खुश होता है कोई चलते फिरते पति पत्नी के आगे गड़गड़ाता है तो कोई खड़े हुए प्रतिमाओं के आगे गड़गड़ाता है लेकिन अपने और कोई मुड़ता नहीं जो अपने और मुड़ता है वही वास्तविक आस्तिक है बाकी सब नास्तिकों के उपनाम हैं होम होम होम ऐसा ऐसा सुनने के बाद भी आंख नहीं खुलती और सुहावने उपदेश हैं और बड़ा सरल है घोड़े के पैंगड़े में पैर डालते हो सकता है सात दिन में हो सकता है एक मुहूर्त में हो सकता है और बड़ा सुगम है सुलभ है इतना होने के बावजूद भी साक्षात्कार नहीं होता क्यों नहीं होता तो भगवान कहते हैं देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुर यहाँ लिखा है बोर्ड पर मामे वे मायाम माया तरंती यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी माया बड़ी दुस्तर है लौकिक नहीं अलौकिक है इसका था नहीं पाया जा सकता है लौकिक बुद्धि से लौकिक कल्पनाओं से लौकिक परिश्रमों से इसे था नहीं पाया जाता हम प्रयत्न करें मेहनत करें कोई अकल हुशारी का तो तो तो तर तर जाएंगे जाएंगे ना ज़्यादा पढ़ लें नहीं रहे तर जाएंगे ना धनवान तो तो हो, होंगे तो तरेंगे निर्धन होंगे तो तरेंगे कि ना ना देवी देवता भूत प्रेतों को सबको रिझाए तब तरेंगे कि नहीं किसी अवतार को सुम्रण करेंगे तो तरेंगे कि नहीं ये जो कुछ होता है देखिए सुनिए गुनिए गुणिये मन माही मोहमूल परमार मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि भी नश्वरम च चौधि माया मनोमय श्रीमद् भागवत का स्कंद ग्यारवा अध्याय सातमा और श्लोक सातमा है कृष्ण औदव को कह रहे हैं अवतार साथ में है फिर भी वो कह रहे हैं कि ओधव जा बद्री का आश्रम अवतार को याद करना तो क्या अवतार का साक्षात दर्शन है अवतार कह रहे हैं श्री कृष्ण भागवत का ग्यारवा स्कंद सातवा अध्याय का सातवा श्लोक यदि दम मन सा चक्षुर श्रवण आदि भी जो मन से वाणी से आखों से कानों से दिखाई सुनाई पड़ता है सोच विचार में आता है वो सब ये त्रिगुणमय माया का खिलवाड़ है ये सब मनोमय है माया मात्र है नश्वर है इसलिए ओधव तू चाहता कि मैं साथ में चलू साथ में शरीर से लेकर साथ में कोई आया नहीं और शरीर कभी साथ में जाएंगे नहीं कितने भी साथ में जाएंगे फिर भी अलगाव रहेगा लेकिन सब शरीरों के बीच जो मैं बस रहा हूँ जो मुझको तू अपने में जानेगा ठीक से तो फिर कभी अलगाव होगा ही नहीं जा बद्रिका आश्रम एकांत में जा ये शरीर मेरा है ये पत्नी मेरी है ये परिवार मेरा है ये कुटुंबी मेरे हैं, ये नात जात मेरा ये सब माया के खिलवाड़ हैं। अपने को जानता नहीं देखो मैं मानता है और उसी से ये सब माया के गुण तेरे को बांध देते हैं। और ऐसा नहीं कि आदमी आलसी आदमी डूबता है ऐसा भी नहीं है कि रजोगुणी आदमी डूबता है सत्तों आदमी ब्रह्मलोक तक जाने वाले भी माया के अंतर्गत हैं, स्वर्ग में जाने वाले भी माया के अंतर्गत हैं। ये माया ऐसा हम ले आती है जब तब सेवा पूजा नहीं करता है तो बोलता क्या? मैं पापी हूं पापीपना आ जाता है सेवा पूजा करता है तो धर्मात्मापना आ जाता है सुनता और याद रखता है तो ज्ञानीपना आ जाता है थोड़ी देर ध्यान भजन करता है तो योगीपना आ जाता है मन में खुशी होती तो अपने को खुश मानता है जरा सा मन में हर्ष आया तो खुश मानता है अपने को भाग्यशाली मानता है मन में थोड़ा शोक आया तो अपने को अभागा मानता है थोड़ा सा शारीरिक ढंग से लाभ हुआ तो अपने को लाभ वाला मानता है थोड़ी सी हानि हुई तो अपने को हानि वाला मानता है तो ये सब होता तो रहता है गुणों में और अपने निर्गुण स्वरूप का बोध नहीं और अपने निर्गुण स्वरूप की यात्रा नहीं हो रही तो भगवान कहते हैं कि बड़ी दुस्तर है अलौकिक है देवी एशा गुणमयी ये भगवत गीता के सातवें अध्याय का चौदवा श्लोक है देवी एशा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते ईदमेव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते नहीं है माम एवं मुझे ही कभी कभी हम लोग भगवान का भजन करते हैं और साथ साथ में सुविधाओं का भी भजन करते ठंडी ठंडी हवा लग रही है भगवान का भजन हो रहा है बड़ा आनंद आ रहा है लेकिन ठंडी हवा में जरा सा किसी का खूणा लग गया वो तो भजन भगवान गायब हो गए सूझ। कर रहे हैं, भगवान की मस्ती में हैं, आहा वाह वाह वा, देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया आहा आ साई वाह जरा किसी का पड़ोसी का लगा था बुरी भगवान का तो भजन करते हैं लेकिन सुविधाएं भी साथ में चाहते है बराबर लेकिन भगवान यहाँ जोड़ देते हैं मा मे मुझे ही भगवान का तो भजन होता है लेकिन देह का भी भजन हो जाता है भगवान का भजन हो जाता है पड़ोसियों का भजन हो जाता है भगवान का भजन हो जाता है लेकिन मान्यताओं का भी भजन चालू रहता है जो लोग मान्यताओं के भजन में उलझे हैं, उनसे तो भगवान का भजन और मान्यता का भजन वाला ठीक है लेकिन वो भी मान्यता का भजन जब तक मौजूद है तब तक संसार सागर से पूरा तर गया ऐसा आप नहीं कह सकते महा मुझे ही क्रॉस पे चढ़ गया हो शूली पे चढ़ गया हो फिर भी उसे शूली शूली न दिखाई पड़े अनलक तो माया से पार हो गया युद्ध करता हो बाणों के बरसात होती हो अथवा तो बाण बरसाता हो फिर भी अपने में कर्तृत्व न दिखे यह हो कर रहा है हो रहा है मैं नहीं करता ऐसा नहीं कि मार खाए या शूली पे चढ़े तभी ज्ञान है तीनों लोगों को नाश करता हो फिर भी चित्त में मैं कुछ कर रहा हूं ये भाव न हो और तीनों लोगों को पैदा करता हो जीवन देता हो फिर भी मैं दे रहा हूं ऐसा ना हो ये सब प्रकृति में हो रहा है तीन गुण में हो रहा है देवी ऐशा गुण मई देवी ऐसा गुण मम माया दुर मामेव प्रपद्य में प्रपया तरंति ते मे जो मुझे ही प्रपन्न होता है